रात यहाँ की घड़ी एक घंटा लेट चलती है स्थानिक भाषा कौन सी है नहीं नहीं स्थानिक भाषा लोकल खड़ी बोली होंगी हिंदी नहीं है खिचड़ी है खड़ी बोली और हिंदी का मिश्रण है खड़ी बोली कौन कौन बोलते हैं खड़ी बोली घर में कौन बोलते हैं खड़ी है? बोली है, कोई नहीं बोलता सभी बोलते हैं कि हाथ तो किसी का ऊपर नहीं है ठीक है खेतों में गेहूं कटाई के समय खड़ी बोली में गाना गाया जाता है सही बात है गाते हैं आ? गेहूं कट धान कटाई के समय गेहूं कटाई के समय भी गाते हैं नहीं गाते धान लगाते समय नहीं गाते गाते हैं लेकिन आता नहीं है ठीक है कोई कृषि के संबंध संबंध में कोई गाना गा सकता है कृषि के संबंध में गाना किसी को नहीं आता है हाँ सिनेमा का गाना आता है राजनीति और धर्म छोड़ के राजनीति और धर्म ये दो विषय छोड़ के नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं कानून शासन पालन नहीं किया गया कल पहले बताया था मैंने पहले बताया था अनुशासन पालन की बात कि यहां दो विषय छोड़कर चर्चा होगी कल अनुशासन का भंग हुआ यह जन आंदोलन है सबके लिए है मुझे लगता है मीना जी आप गाते हैं उस दिन तो गया था आई आई आई उस दिन तो गया था ना क्या आपने हमारे पालेकर जी के ये हमारे गुरु हैं उनके सानिध्य में हम जो सीखने आए हैं वो हम परम सौभागी हैं हमने कहा है हम किसान नहीं है किसान तो सब खेती में लगे हैं जो रासायनिक जैविक फर्टिलाइजर्स से जो खेती करते हैं वो वो किसान है हम तो भूमि माँ के पुत्र हैं और भूमि माँ के गुण के इससे उसके गुरुतत्व के बारे में हमें गुरुजी बता रहे हैं वहां तो से मैंने सीखा है कि जो रासायनिक खेती कर रहे हैं वो मन से कर रहे हैं और जैविक खेती कर रहे हैं वो बुद्धि से कर रहे हैं हमारी प्राकृतिक जीरो पद्धति से जो हम उनके सानिध्य में सीख रहे हैं वो हम आत्मा से सीख रहे हैं हृदय से सीख रहे हैं दिल से सीख रहे हैं ये सीखेंगे तो हमारा पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा आज हम सुख ढूंढ रहे हैं लेकिन सुखी कोई नहीं है क्यों सुखी नहीं है क्योंकि हम वर्तमान में नहीं जी रहे हैं हम या तो भूत में जी रहे हैं भविष्य में जी रहे हैं हमें पांच दिन जैसा यहाँ प्राकृतिक खेती से तब हम बुआन को ग्रहण करेंगे तो वर्तमान में भी जीना सीखेंगे और एक बात में लोगों से जरूर कहता हूं हमारे क्षेत्र में कि आज हम जो जहर खा रहे हैं वही जहर हमारी माताएं बहनें भी खा रही हैं और वही जहर तब खा रही है तो बच्चा जब गर्भ में प्रकट होता है तभी से उसका कुपोषण स्टार्ट हो जाता है और फिर वही जहरीला दूध उस बच्चे को पीने को मिलता है आज हम कहां हैं हमारी आने वाली पीढ़ी कहां होगी इसी के संदर्भ में एक सुख के संबंध में एक शेर सुनाता हूं थोड़ा सा कि रंक कहे धनवान सुखी एक दूसरे में हम सुख को खोज रहे हैं रंक कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुख राजा को भारी लेकिन सुखी भाई और राजा भी नहीं है रंक कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुख राजा को भारी राजा कहे महाराजा सुखी महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी लेकिन सुखी इंद्र भी नहीं है जहा सोश होता है तो घबरा जाता है तो ंक कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुख राजा को भारी राजा कहे महाराजा सुखी महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी इंद्र कहे चतुरानंद सुखी और चतुरानंद कहे सुख विष्णु को भारी लेकिन कोई भी सुखी नहीं है लेकिन हमारे गुरु जी पालेकर जी मन सोच कहे कि जो प्राकृतिक जीरो खेती करे इन पुत्रों को इन किसानों को है सुख भारी है सुख भारी है सुख भारी साथियों सुख की परिभाषा क्या है हेमा मालिनी जैसी पत्नी िस मंजिला मकान वेस्टिडीज बेंच कार सुपर क्लास रूल की सर्विस क्या सुख है दुख क्या है दुख को खुद का अस्तित्व हो नहीं होता सुख विरहित स्थिति सुख विहीन स्थिति माने दुख पूरा ब्रह्मांड सुख से भरा है आनंद से भरा है लेकिन हमारी करतुव से हम आनंद विन्मुख हो जाते हैं जो जीरो बजट आध्यात्मिक कृषि करता है वहां दुख का अस्तित्व नहीं है पहली बात खुद के, के, के लिए नहीं करता सजीव सृष्टि के लिए करता है बचाने के लिए क्योंकि जो जड़मुक्त खाद्य पैदा करेगा जो जड़मुक्त खाएगा उसको क्या मिलेगा जोन मिलेगा इसी बात लागत का मूल्य शून्य है तो शावका के पास बैंक के पास रून लेने के लिए जाना ही नहीं है कुछ खरीदना ही नहीं है जो कुछ मिलेगा तो गुण से तो कर्जा न होने से जो सुख अनुभूति होती है वो अलग है लेकिन सुख और आनंद एक नहीं है आपके पास 20 लाख की गाड़ी है फोर व्हीलर उसकी सीट एक फिट नरम है बैठने में बड़ा आराम मिलता है सुख मिलता है लेकिन आपको बवासीर की बीमारी है सुख तो कहां मिलेगा वही 20 लाख की गाड़ी आपको बवा के की तरफ ले जा रही है क्योंकि दिन भर बैठा काम है गाड़ी में बैठना गाड़ी में घूमना शरीर को स्वास्थ्य लाभ के लिए एक्सरसाइज नहीं है इसलिए स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल रहा है बहुत तकलीफ है उस समय सुख तो मिलेगा गाड़ी में बैठकर लेकिन आनंद मिलेगा क्या आनंद नहीं मिलेगा बड़ी धौड़ धूप लगी है हर एक की 24 घंटे दौड़ धूप करता है पैसा कमाने के लिए जो रासायनिक खेती करता है बहुत ज्यादा मात्रा में रासायनिक खाद डालता है कीटनाशक दवा छिड़कता है भूमि को बंजर बनाता है खाने वालों को कैंसर से मारता है डायबिटीज से मारता है पर्यावरण का विनाश करता है पूछो उनको ये क्यों कर रहा है मालूम है पाप है क्यों कर रहा है तो बोलता है मुझे अधिक पैसा चाहिए एक महाराष्ट्र में इंजीनियर पकड़ा गया सरकारी अधिकारी वो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में था चालीस हजार रुपये वो रिश्वत ले रहा था पकड़ा गया पुलिस इंक्वायरी हुई तो मालूम पड़ा उसके पास 300 करोड़ रुपए की संपत्ति है कितने 300 करोड़ छह किलो सोना है चौदह किलो चांदी है न जाने कौन कौन से बैंक में उसका अकाउंट है 40 हजार रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया अब मुझे बताइए इतना सारी संपत्ति उसने इकट्ठा की, की ना क्या साथ में ले जाएगा मृत्यु के समय साथ में ले जाएगा कोई अकाउंट नंबर है ऊपर का है स्विच बने जैसा कि यहां से बटन दबाया वहां चला गया यही रखेगा यही रखेगा उस पैसे का वो मालिक नहीं है आप बोलेंगे हमारे पास बहुत पैसा है गन्ने का आप मालिक थोड़ी हो आप विश्वस्त हो ट्रस्टी हो आपके पास सौ क्विंटल गेहूं है आपने उगाया पैदा किया सौ क्विंटल के मालिक नहीं हो आप ईश्वर ने आपके पास धरोहर रखी है ट्रस्टी के रूप में क्योंकि सौ क्विंटल गेहूं आप नहीं खाओगे आप खाओगे दो क्विंटल अट्ठानवे क्विंटल किसका है समाज का समाज के लिए यह हम भूल जाते हैं कि हम समाज का दायित्व तो निभाने वाले ईश्वर के बंदे हैं और खुद मानते बैठते कि हम मालिक हैं ऐसा नहीं होता इसी दौड़ धूप में विनाश के तरफ मानवता को हम जा रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहां कोई बैठा है कितना पगड़ है उनको सैलरी 32 लाख एक साल की सैलरी ब्रिटेन में लंदन में काम करता था एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक दिन उसका फोन आया लंदन से कि सर मुझे आपसे मिलना है क्यों भाई क्या, है, क्या, क्या के लिए क्या करते हो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं उपाध्यक्ष हूं एक कंपनी का सॉफ्टवेयर कंपनी का और बत्तीस लाख रुपए मेरा पैकेज है एक साल का तो क्यों मिलना चाहते हो मैंने आपका वेबसाइट खोला रात वे आपको पूरा देखा पड़ा और आपको सो नहीं सका मैं अस्वस्थ हूं मैं आपसे मिलना चाहता हूं तो इतना सैलरी मिल रहा है अस्वस्थ क्यों मैं मैं अभी फोन पर नहीं बता सकता मैं आकर मिलता हूं ठीक है तीन महीने के पश्चात वो भारत आया अमरावती आया मिलने के लिए गुना गुणा बुरी उसकी हकीकत बताई कि सर मैं सुबह सात बजकर दस मिनट की गाड़ी से ऑफिस जाता हूं कितने सुबह सात बजे दस मिनट की गाड़ी से वापिस जाता हूं रात को साढ़े ग्यारह बजे लौटता हूं जब जाता हूं तो मेरा बच्चा सोया रहता है आता हूं तो सोया रहता है अब दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठा होता हूं स्वास्थ्य बिगड़ रहा है क्योंकि जो रेडिएशन आते हैं लगातार 18 घंटे काम करने के बाद पेट की बीमारी बढ़ रही है कुछ नपुसकता भी आ रही है भयावह परिणाम है ड्रग के अधीन गया हूं ये छोड़ना चाहता हूं मुझे 32 लाख एक साल के मिलते हैं तनख्वाह के रूप में लेकिन मेरा जीवन मशीन बन गया है क्या बन गया मशीन बन गया छोड़ना चाहता हूं मैंने कहा निर्णय नहीं लेना है अभी तक अभी चार दिन के बाद हैदराबाद में मेरी कार्यशाला है वहां छह दिन बैठना है पूरी सुनना है किताबें पढ़ना है मॉडल देखना है बाद में निर्णय लेना है उसने छुट्टी अपनी छुट्टी बढ़ा दी कार्यशाला सुनी हैदराबाद की किताबें पढ़ी इंग्लिश की मॉडल देखे आंध्र प्रदेश के चला गया महीने के बाद उसका फोन आया कि मैं सर्विस छोड़ना चाहता हूं मैं पत्नी को पूछा मैं नहीं मैंने पत्नी को पूछ पत्नी अगर हां कहेगी तो आना है नहीं तो नहीं छोड़ना है उसने मेरे सामने पत्नी को पूछा जब हम फोन पर बात कर रहे थे पत्नी ने कहा में बोले जैसी पति की इच्छा वैसी मेरी इच्छा उस तो सारी 32 लाख की नौकरी छोड़कर भारत में आया आज पति पत्नी कॉलेज कॉलेज में जाते हैं जो बजट विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं गांव गांव में जाते हैं किसानों की सभाएं लेते हैं मॉडल खड़ा करते हैं अब के पास तिरुपति के पास एक बहुत बड़ी हम, हमारी संस्था है जो खेती का प्रचार करती है उनको वहां लगा दिया आज दोनों बोलते हैं कि हमारा पुनर्जन्म हुआ है क्योंकि पैसा हम नहीं खा सकते पैसा ऊपर नहीं ले जा सकते पैसा बहुत था आनंद नहीं था क्या था आनंद नहीं था आज हम आनंदी है तो किस लिए जीना है मुझे सौ टन गन्ना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं ट्रक से रासायनिक खाद डालूंगा दवाई छिड़कूंगा भूमि का सत्यानाश हो खाने वाले का सत्यानाशो पर्यावरण का सत्याना मुझे कोई लेना देना नहीं मुझे सौ टनगना ये कौन है मानव है कहा है कौन है ये बताए ना आप आप तो उसमें हो आ, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए आप तो उसमें हो उसी कैटेगरी के, के हो उसी यूपीए एमपी के इंडिया को छोड़ दो ये छोड़ दो अब शाम को कृष्णा जी के मंदिर में जाते हैं अब श्री कृष्ण भगवान ने गीता में क्या कहा था क्या कहा था कर्म करते जाए फलाशा मत कर ये कहां से आ गया सौ टन गन्ना चाहिए पंचायस गन्ना टाइप से ये फलाशा कहां से आ गई ए, मंदिर जाकर मावा जपता है भगवान को ठगता है ये तो मार ठग है वो कौन सा था जो ए, सारी दुनिया को ठगा उसने शेयर घोटाले में क्या नाम था उसका हाँ? हर्षद मेहता आप तो हर्षद मेहता के बाप हो भगवान को ठगाते हो <laughs> ये पर्दा छोड़ दो स्पर्धा छोड़ दो आनंद नहीं मिलेगा सुख मिलेगा रोज नोटा गुनोगे इतने लाख है इतने लाख है आनंद नहीं मिलेगा लोग आपके तरफ गलत नजर से देखेंगे और नतीजा क्या होता है आज के पेपर पढ़े आपने नतीजे क्या होता है जब तक सुरेश चांद रहेगा तब तक बिहार में कौन रहेगा आज कहा है ये अहंकार ये अहंकार छोड़ दो ये छोड़ दो चले अपने विषय पर आए अपने विषय पर आए साथियों कलम में जीवामृत कैसे बनाना है इसकी विस्तार से जानकारी ली आज उसका उपयोग कैसे करना है इसके बारे में विस्तार करेंगे पहले ही मैं आपको सचेत करना चाहता हूं कि जीवामृत खाद नहीं है कल मैंने देखा कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि ये जीवामुद का खाद कैसे उपयोग में लाना है अभी तक नहीं बताया दिमाग में से खाद अभी तक नहीं गए जीवामुद खाद नहीं है ये जामन है क्या क्या है अनंत करोट जो जीवाणु का है, का है? का है? खाद दिमाग से निकाल दीजिए खाद निकाल दीजिए इसका उपयोग कैसे करना है अब हम देखेंगे साथियों जीवामृत देने की तीन विधियां हैं एक तो पानी के साथ हम देते हैं सिंचाई के पानी के साथ दूसरी विधि है सीधा भूमि पर डालते हैं दो पौधों के बीच में और तीसरी विधि है क्या करते हैं ऊपर से छिड़काव करते हैं तीन प्रकार से जीवामृत हमें देना है पानी के साथ भूमि में जीवामृत देना है इसलिए कि हम भूमि में अनंत करोड़ जीवाणों को प्रक्षेपित करें भूमि के सतह पर कब डालना है जब सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती बारिश काल में हम सिंचाई नहीं करते या वर्षा आधारित खेती है बागानी खेती है सिंचाई की व्यवस्था नहीं है लेकिन जुवामृत देना है इस स्थिति में हम युवामृत कहां डालते हैं भूमि के स्वतः पर डालते हैं और किसी बात युवामृत छिड़काव करते एक लहरत दीजिए छिड़काव क्यों करना है इसके बारे में आ, उस समय बताया जाएगा जब हम छिड़काव के बारे में समीक्षा करेंगे पहले तो पानी के साथ जीवामृत कैसे देना है आ, कुवे का सिंचन कौन कौन करते हैं कुआ से पानी निकालकर वेल इरीगेशन कुआ ठीक है ट्यूबवेल ट्यूबवेल को ट्यूबवेल कहते ये किसने बताया आपको अरे है, है नहीं तो हाथ क्यों खड़ा कर दिया ट्यूबवेल को कुआं कहते हैं खड़ी बोली में हाँ नलकूपे ना ठीक है ट्यूबवेल हर एक के पास है हाँ कितने फीट तक नीचे गए आप 200 200 300 400 सौ चार हाँ ठीक है ठीक है ठीक है कोई महात्मा है 600 फीट वाला नहीं है हां दो साल के बाद 600 सौ फीट तीन साल के बाद 1000 हजार फीट पांच साल के बाद 2000 हजार फीट एंड दस साल के बाद खोदते खोदते सीधा अमेरिका से बाहर निकलोगे पानी रहेगा यही हाल पंजाब में हुआ यही हाल पंजाब में हुआ पंजाब में, में, में जलस्तर इतना ऊंचा था अगर दो भाइयों में झगड़ा होता था एक भाई को कुआं जाता था एक भाई किसी से नहीं आता था तो पति पत्नी कुदाल फावड़ा लेकर सुबह कुआं खोदते थे शाम को हाथ से पानी पीते थे आज भटिंडा जाइए फिरोजपुर जाइए ये जो ग्यारह जिले हैं पंजाब के मैं गांव-गांव घुमा हूं पांच सौ छह सौ सात सौ फीट जस्तर नीचे गए आप खोते खोते खोते खोते नीचे का जस्तर उठाते उठाते पूरा जस्तर समाप्त करोगे आपके पोते क्या करेंगे आपके पोते क्या करेंगे कहां से बनी लाएंगे पोते का विचार नहीं विचार किसका है खुद का विचार साथ ही इसका भी इलाज बताया जाएगा इसका भी इलाज बताया जाएगा ठीक है जैसे आप पानी बस छोड़ देते हैं नहीं छोड़ देते उनके हाल पर यानी कैरी बनाकर पर तो खेत में छोड़ देते हैं नहीं बनाते नहीं बनाते हाँ वही बोल मैं नहीं। नहीं क्या होता है महाराष्ट्र में क्या होता है जहां बांध से पानी आता है डैम से वहां के किसान शनिचर को मोटर चालू करते अगले शनिचर को बंद करते पूरा गन्ने में पूना पूरा पानी भरा जाता है कुंभ अपने खेत में से पानी बाहर निकल रहा है दूसरे खेत में जा रहा है दूसरे खेत में से नाले में जा रहा है समाधान नहीं आने के बाद एक पत्थर लेते हैं गन्ने में डालते जब आ जाती है डुब अब समाधान अब कुंभ हो गए यहां भी यही हाल है ऐसा नहीं है चलो चलो चलो चलो इतने विकसित आप लोग नहीं है इतने विकसित लोग नहीं है आप थोड़े पिछड़े लोग हैं ठीक है ठीक है थीक। इसके बारे में ठीक है झेरो बजट खेती में 10 प्रतिशत पानी चाहिए केवल जितना पानी आज आप देते हो उसी पानी से 10 गुना ज्यादा सिंचन आप कर सकते हो 10 प्रतिशत बिजली चाहिए इसका मतलब है उत्तर प्रदेश सरकार के पास आज जितनी बिजली है उपलब्ध अगर यहां की अखिलेश सरकार जीरो बजट खेती को एज ए पॉलिसी नीतिगत स्वीकारती है तो जितनी बिजली आज है उसी बिजली से 10 गुना ज्यादा किसानों को कनेक्शन दे सकते हैं 10 गुना ज्यादा मैं बिजली घर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं कैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ठीक है ये आपका हउद है टैंक है क्या बोलते हैं आप और ये आपका डिलीवरी पाइप आ गया बोरवेल से ये हउद में से मुख्य कैनाल निकल गया कैनाल बोलते क्या बोलते हैं? नाली मुख्य नाली निकली है ना अब नाली के किनारे 200 लीटर का बैरल रख दे ये लकड़ी के तीपाई पर उस ड्राम को नीचे कनेक्टी में बॉटम में एक शेक करिए या प्लास्टिक की नली लगा दे प्लास्टिक की नली होती है ना तो लगा दे और उसको एक टोटी लगा दे टोटी बोलते क्या बोलते हैं टोटी क्या बोलते हैं टोटी, टोटी बोलते है ना कि काक बोलते हैं टोटी बोलते हाँ ठीक है चलो आप पिछड़े लोग विकसित लोग पाक बोलते हैं जो अमृत त्याग कर दिया दोबारा बोलता हूं ये आपका डिग्री पाइप है बोरवेल से या ट्यूबवेल से आया है ना ये आपका हउद है हउद बोलते हैं क्या बोलते हैं आप हा और में से मुख्य नाली निकली है हमने क्या किया मुख्य नाली के किनारे एक लकड़ी की ती पाइप क्या रखा ड्राम रखा ड्राम को नीचे छेद किया वहां एक रबी ट्यूब दिया है ना रबी नाली इसको क्या लगाया टोटी लगाया जीवामृत जैसे मोटर चालू होती है में से पानी बहने लगता है नाली में से जैसे नाली में से पानी बहने लगता है ये पाक है टोटिए थोड़ी घुमाइए ताकि बुनबुन जीवामृत बहते पानी में ऑटोमेटिक गिरता है है ना हमें वहा उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है केवल इस तरह तो घुमाना है कि बुन बुन बुन बुन बुन बुन एक के पीछे एक लगातार छोटी उसकी धार पैसे पानी में गिरती जाएगी आप दूसरे काम कर सकते हैं ये ठीक है ये समझ में आ गया आ गए ये बात जल्दी समझ में आती है लेकिन पैसे वाली की बात नहीं समझ में आती दूसरी भी बहुत सारी विधि है लेकिन आपके क्षेत्र में जबकि एक सी पानी सिंचा जाता है तो यह विधि सबके लिए कॉमन दूसरी बात सिंचाई करते समय पानी की हा तो नहीं इसका क्या है टोटी इस तरह है कि दो दिन में आपको समझ में आ जाता है कि कितनी उसकी स्पीड रखना है थोड़ी एक बूंद एक एक बूंद एक बुन, एक बूंद गिरती जाएगी है ना पहले दिन आपको समझ में आ जाएगा कि एक एक बुंद की रफ्तार रखे तो पौन एकड़ हो गया इसका मतलब है धार तेज है तो अगले बार थोड़ा और कम करिए तो दो दिन में समझ में आ जाएगा कि कहां तक एक घंटा एक एकड़ में वो पहुंच जाती है उसको छाटना है उसमें कपड़े से छानना है बाद में डालना है हाँ। नहीं ये बताने की आवश्यकता है क्या है कपड़े से छानकर डालना ये बताने की आवश्यकता नहीं है वो समझ में आना चाहिए कि जब ये टोटी में घुसेगा तो घना पदार्थ अटकेगा नहीं क्या इसके लिए क्या करना पड़ेगा छानना पड़ेगा ये बार हमने बड़े बड़े टंकी में में कर सकते हैं आप बड़े मात्रा में कर सकते उसको छान ले तो सीधा चला जाता है दो दिन में हम समझ सकते दो दिन में एडजस्ट कर सकते हैं कि कितनी धार दफ्तर कितनी होनी चाहिए ये समझ में आ जाते है। सर एक और है। आप, आप आए, आए, आपका तजुर्बा बताइए क्योंकि तजुर्बा बताना बहुत आवश्यक है। जैसे सर बता रहे थे कि हमारे भाई का क्वेश्चन था कि वो ज्यादा चल जाता है ये हो जाता है वो हो जाता है ज्यादा भी हो जाएगा तो वो हमारा पानी ट्यूबवेल चल रहा है उसे धकेल के पूरे खेत में फैला रहा है क्योंकि पड़ जाएगा उसके बाद भी पानी चलेगा तो वो पूरे खेत में उसको फैला देता है थैंक्स uh, राजकुमार ये राजकुमार जी हैं आप बताइए आप किस तरह पन देते हैं गंदे को देते पानी के साथ वैसे तो ये बात जैसे ही हम करते हैं तो सारी बात हमें अपने आप समझ में आती रहती है जो ड्राबैक्स होती हैं, जो परेशानी आती है अपने आप हल करते हैं फिर भी हल ना करने का तरीका दूसरा और तरीका भी है एक हौज बना लीजिए और जो हज पानी की आपके पास है उस होज को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए एक और हौज बना लीजिए उसके पास ही और उस हौज में ही लाकर ड्रम रता दीजिए उसके नीचे से एक पानी का सुराख कर दीजिए और दूसरी हौज में जब पानी जाएगा पीछे से जो ट्यूबवेल है ट्यूबवेल की नाली ट्यूबवेल की जो पाइप है उस पाइप में से एक पाइप लगा लीजिए जैसे ही ट्यूबवेल चलेगा पाइप में से पानी टैंक में जाएगा जिसमें आपने घोल डाल रखा है उसके निचले सुराख से बहकर वह पानी नाली में जा रहा है जब तक ट्यूबवेल आपका चल रहा है तब तक वह नाली में से सुराख में से पानी उस नाली में आ रहा है उस टैंक में आ रहा है और टैंक में से निकलकर नाली में जा रहा है ट्यूबवेल बंद हो गया तो टोटी लगाने की जरूरत ही नहीं अपने आप बंद हो गया ट्यूबवेल फिर चालू हो गया अपने आप फिर पदार्थ फिर चालू हो गया समझाइए जिसकी समय मन, जिसकी में में आ जाएगा समय ये पहले से है आपकी ये पहले से हौज है इसकी साइड में हमने एक हौज और बना ली दूसरी इस हौज के दो पार्टीशन कर लिए दूसरी हौज कंक्रीट की बनवा ली सीमेंट की बनवा ली इसके पास बनवा ली इस पाइप में से एक पाइपलाइन यहां डाल दी हल्की सी पाइपलाइन पाइप की लाइन यहां पर डाल दी अब इसमें से नीचे चुके इसमें सुराख है यह थोड़ी ऊंची करनी पड़ेगी यह थोड़ी नीची करने की पड़ेगी आउटलेट यहां लगा दिया इसका आउटलेट ऊपर से यहां लगा दिया जैसे तो, ट्यूबवेल चालू हुआ पानी यहाँ टपकना शुरू हो गया ये होज में पानी घुला और इन सुराखों से निकलकर कर यहां पहुंचना प्रारंभ हो गया थोड़ी देर बाद ट्यूबवेल की स्टिप आई बिजली बंद होगी तो ये अपने आप पानी बंद हो गया और अपने आप यहाँ जाना भी बंद हो गया फिर पाइप आई बिजली आई फिर पानी इधर टपकना शुरू हुआ गिरना शुरू हुआ यहाँ से फिर दर पदार नीचे बहना शुरू हुआ और यहाँ को निकलना शुरू हुआ फिर लाइन पर चलता गया चलता गया चलता इसमें आप कड़े पदार्थ भी जैसे वो छानने की बात कह रहे थे बिना छाने भी चल सकता है छानने की भी बहुत विशेष आवश्यकता नहीं छानने की ज्यादा आवश्यकता वहां पड़ती है जहां आप स्प्रे मारते हैं धन्यवाद तो जी नहीं ये तो ऊंची हो ना हो हाँ, चुकी इसके नीचे सुराख है ऊंची तो रहेगी ये अलग है ये तो चार दीवारी थोड़ी ऊंची रहेगी जिससे इसमें पानी का दबाव बना रहे निकल जाए और इसके नीचे से निकल कर जा रहा है तरल पदार्थ जी जी हाँ जी हाँ थोड़ा बताओ। पानी से जहाँ हमारी पानी का तल रह रहा है इस हौज में हमारा पानी का तल रह रहा है, उससे ऊपर तल चाहिए इसका इसका तल ऊपर चाहिए कोई कठिनाई नहीं आने की जब आप देखेंगे तो अपने आप सारी बात समझ में आ जाइए हरी की दूसरी बात है सर बताएंगे नहरी की बात भी नहरी में तो ड्राम ही रखना पड़ेगा आपको ये टोटी वाला सिस्टम ही करना पड़ेगा ये नलकूप वालों को हाँ जी किसी का और का था प्रशन को नौ नौ नौ ना फोर से पानी आ रहा ना फोर से पानी आ रहा है यहाँ लेवल जितना आप चाहें उतना बढ़ा सकते हैं क्योंकि यहां से फोर से पानी पड़ रहा है जितना आप लेवल बढ़ाना चाहते हैं उतना लेवल अरे ऐसा समझ लीजिए ये नाली है यहां चलिए नाली है नाली तो नीचे होगी ये यहां से एक नाली यहाँ लगा दीजिए ठीक है इसमें तो कोई कठिनाई होने की नहीं बताना ऐसे ही था बताना ऐसे ही था ठीक है और किसी को कुछ बताना हो तो बोलिए ठीक है, बत, है? है? इस, इस जी हम जो हम घर से बनाकर ले गए जो भी हमने बनाया है उसको एकदम उथेल उत, दीजिए सब उथेल दीजिए बिल्कुल एकदम उथेल दीजिए ही पड़ा रहने दो जैसे ही आपकी बिजली आएगी तुरंत तो और चालू हो जाएगा इसमें कोई ऐसी आपको ना बिजली चलती है उसी के अनुसार ये, ये लगानी है आपको कितने घंटे में यह हाउस खाली हो जाती है इसका थोड़ा सा अंदाजा करना है बाकी सब बात ठीक हो जाएगी हाँ ऊपर तो तो वो वो तो से उतर के आएगा ना नहीं नहीं नहीं नीचे से जाएगा नीचे छेद है इस, इस दीवार के नीचे छेद है नीचे के छेद है इस दीवार में ऊपर से नहीं उतर के जा रहा नीचे से, से, से जा रहा यहाँ से ऊपर से उतर रहा है यहाँ से ऊपर से उतर रहा है यहाँ नीचे से जा रहा है जहां उन्होंने बताया था सफ्टी टैंक की बात कही थी उसी तरह का सिस्टम है नए लोग आए हैं और यहाँ से जाने के बाद अक्टूबर में धान की कटाई होगी या गन्ने की गोवाई लोग करें तो एक एक करने के लिए तो तो हाँ। सार, छोटा सब काम हो रहा है, है, है कुछ कुछ लोग सिस्टम आपको जोड़ना ही पड़ेगा वो बहरहाल खेत पे पहुँचाना तो पड़ेगा किसी तरह से कोई तरीका है आपको खेत पे पहुँचाना तो पड़ेगा ही जैसे एक मिनट प्लीज शांति देखिए शांति देखिए प्लीज क्वाइट, देखिए जैसे जैसे आप शुरुआत करेंगे वैसे वैसे समस्या सामने आएगी और समस्या का हल आपको ही करना है, है ना जहा गाड़ी बिल्कुल सामने नहीं जा रही है वही अटकी है तो राजकुमार जी है हमारे ठाकुर साहब है कालू राम जी है आपके किस क्षेत्र के हैं आप उनको कभी भी फोन करें, आप वहां जाइए उनका देखिए सिस्टम है ना तो आपको मालूम मिलेगा कि क्या आगे क्या बढ़ाना है ठीक है लेकिन शुरुआत करने के पहले ही आप सवाल में पड़ जाओगे तो आगे बिल्कुल नहीं बढ़ोगे जो आशंका है और एक बार हम तय करेंगे कि इसका विकल्प जैसे मान्य महोदय ने पूछा कि नए लोग हैं अभी एक बीघा दो बीघा करना चाहते टंकी नहीं है उसके लिए क्या करना है तो भी बताऊ कि क्या करना है जैसे एक एकड़ में आपने गन्ना लगाया और गन्ने की जो हम गन्ना लगाते हैं आठ फीट पर गन्ना लगाना है वो तो विषय आगे आ जाएगा और फिर ऐसी वो नालियां रहेंगी पानी देने की छह महीने के बाद केवल यहाँ पानी दिया जाएगा इस नाली में यानी आठ फीट के बीच में पानी होगा पानी बहुत कम है यहाँ पानी नहीं होगा इस पट्टे में पानी होगा सोलह फिट पर पानी जाएगा जो दोनों तरफ मिल जाएगा लेकिन अगर ये पट्टे 8 फीट का पट्टा अगर 10 पट्टे हैं एकड़ में आपके गन्ने के 10 पट्टे आते हैं 8 फीट के अंतर पर आप क्या बोलते हैं उसको 10 लाइन आती है है ना तो 200 सौ लीटर जो अमरुख देना है एक एकड़ के लिए कितना देना है 200 लीटर अब 10 कतार है तो एक कतार को कितना आएगा बीस मीटर आएगा है ना तो एक बकेट में 10 लीटर होता है दो बकेट में जो अमृत लेना है ना और ये नाली है 10-10 लीटर की दो बकेट लेना है वही बाजू में टंकी रखना है अब ये ये कतार है और ये बीस की नाली है जैसे आपका पानी यहां छोड़ दिया नाली में जैसे छोड़ दिया एक हाथ में बकेट लेना एक हाथ में मग्गा लेना मग्गा क्या बोलते हैं आप उसको मग्गा अब बैठती हुई धाया में क्या डालना है जवाम डालते दीजिए थोड़ा थोड़ा थोड़ थोड़। बस हो गया ये सरल है जब भी आप करने लगोगे तो वो सही समझ से अपने आप खोल जाओ दूसरी बात है एक मिनट बारिश में अभी गन्ना लगा दिया है मास महीने में पहले चार महीने गन्ने की जड़ें बढ़ती है गन्ना ऊपर का बढ़ता नहीं बचपन में मंद से बढ़ता है ऊपर है ना पहले चार महीने तो मार्च अप्रैल मे जून अब जून में बारिश शुरू होती है अब आपको बारिश काल में जितनी ज्यादा मात्रा में जीवामृद्ध दोगे उतना चमक का ज्यादा मिलता है इसका एक कारण है कि जीवामृत के माध्यम से हम भूमि में जीवाणु छोड़ते हैं क्या छोड़ते हैं जीवाणु छोड़ते हैं। जीवाणु की गतिविधियां कब तेज होती है जीवाणु की गतिविधियां कब तेज होती है भूमि में जब हवा का तापमान 24 से लेकर बत्तीस अंश होता है हवा में आदता 90 प्रतिशत के ऊपर होती है और जिस सूरज की रोशनी है उसकी तीव्रता चार हजार से 6000 फीट कैंडल के बीच में होती है यानी तीव्रता बन कम होती है इस स्थिति में जीवाणु अपनी क्रिया तेज गति से बढ़ाते हैं और ये जो चौबीस से बत्तीस अनुशतान तापमान नब्बे प्रतिशत आ जाता चार हजार से लेकर छह हजार फुट के अंडल इंटेसिटी ऑफ द सोलर लाइट ये जो परिस्थिति है बारिश काल में ही होती है कब होती है बारिश काल में तो सूरज के दक्षिणायन पथ में निकलने के बाद पहले चार महीने में ये स्थिति होती है इसका मतलब है बारिश काल में इस अनुकूल स्थिति में जीवाणु की गतिविधियां बढ़ाने के लिए जितना ज्यादा मात्रा में जीवाणु भूमि में डालेंगे उतना हमें फायदा मिलेगा वो तो सुनने के लिए आया उसने क्यों भगा दिया ठीक है, तो बारिश काल में तो हम सिंचाई करते नहीं पहला हमारा उद्देश्य क्या है बारिश काल में जितना ज्यादा जीवामृत दे सकते उतना लाभ मिलेगा बारिश काल में जीवामृत अपने पानी सिंचाई करते नहीं। इसका मतलब है हमारे पास एक ही विकल्प होता है क्या होता है दो पौधों के बीच में या दो कतारों के बीच में सीधा भूमि पर जीवामृत छेड़ सीधा इसके कुछ तरीके इसके कुछ तरीके जिस दिन बारिश नहीं होगी दो चार दिन लगातार तो बारिश होती नहीं इस साल हुई इसका मतलब है हर साल होगी ऐसा नहीं है ये तो वायुमंडल में बदलाव के कारण हो रहा है तो दो चार दिन बारिश नहीं हुई तो भूमि में क्या होता है वापस आता है, है ना लमी घट जाते वापस आता है उस समय अगर आठ फीट का यह बेल्ट है गन्ना लगाने का ये छह फीट है आपको लगाना है तो जीवामृद अगर ज्यादा मात्रा में आपके पास जमीन है गन्ना है कम समय में आपको करना है मजदूर मिलते नहीं तो क्या करना है हमारी बेल बंडी होती है बेल बंडी को क्या कहते हैं आप क्या कहते हैं बंडी होती थी नहीं? होती थी आज नहीं है है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो क्या करना है देखिए ये बैल बंडी है और इसको एक बैल खींच रहा है कितना बैल खींच रहा है एक बैल नहीं तो गधा भी आप लगा सकते किसने के लिए हाँ यमदूत भी लगा सकते हैं, यमदूत भी लगा सकते हैं, नहीं तो गधे तो हिंदुस्तान में बहुत सारे हैं, उनको भी लगा सकते तो ये दो ग्राम रखना है क्या करना है इस बंडी में दो आधे ग्राम रखना है आधे आने सीधे नहीं ऐसे ऐसे आड़े है ना केवल ऊपर से जीवामृत डाला जाएगा बाकी खाली नहीं होगा पारित पैक होगा ये दोनों तरफ पैक होगा केवल जीवामृत ऊपर से डालने के लिए क्या करना है यहां ऊपर यहां क्या करना है छेद करना है और उसके ऊपर एक धमकी लगा देना है है ना फिर क्या करना है इस ग्राम को यहां छेद करना है और इसको ईश्वर इस छेद करना है उसमें एक प्लास्टिक की नली लंबी लगा देना है उसको टोटी लगा देना है यहां भी प्लास्टिक की नली लंबी उसको भी टोपी दो के बीच में ये बंडी दो के बीच में चलेगी ये बेल खींचेगा नहीं तो ये खींचेगा एंड जैसे वो आगे जाएगा ये टोटी थोड़ी घुमाना है ये टोटी थोड़ी घुमाना है ताकि दोनों ओर बुनबुन जीवामृत भूमि पर एटोमेटिक गिरता जाएगा एटोमेटिक गिरता जाएगा जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन है मजदूर मिलते नहीं उनके लिए ये ठीक है नहीं तो नहीं तो आपके पास साइकिल तो होती है कल को क्या बोलते हैं आप साइकिल का कैरियर है साइकिल का क्या है कैरियर है क्या करें 100 लीटर का ड्राम ले और कैरियर पर खड़ा ड्राम रखे उसको बांध दे पीछे की कैरियर पर 100 लीटर का ड्राम बांध दे और क्या करे उसको पीछे छेद करे और टोटी लगा दे है ना जिसका छह फीट है चार फीट है आठ फीट बनना है अभी थोड़ा बड़ा है तो बस साइकिल एक साइकिल लेकर सामने चलेगा पीछे टोटी थोड़ी घुमाना है ऑटोमेटिक जीवाबूत गिरता जाएगा ये तो एक विधि है नहीं तो सीधा एक हाथ में बकेट लेना एक हाथ में मग लेना क्या करना है बस छिड़कना है छिड़कना है सुबह सुबह वो घोल छिड़कते है क्या आप घर के प्रांगण में सुबह देसी गाय के गोबर का पानी में घोल बनाते है और घर के सामने जो खाली जगह होता है आंगन उसमें क्या करते है उसको चौका लगाते हैं ना नहीं लगाते हैं? आँ? आँ, बताते बताते बताते ये मुझे बताइए ये आ सकते ना आप एक हाथ में बकेट लेना है एक हाथ में मक्गा लेना है और फेंक देना है दो लाइन के बीच में जमीन पर ये हो सकता हो थीक है हो सकता है ठीक है ठीक तीसरी बात उससे भी सरल वो पीठ पर का पंप होता है स्प्रे पंप है ना उसकी जो टोटी है थोड़ी जाड़ी कर लीजिए छेद और सीधा भूमि पर स्प्रे करना है क्या करना है सीधा भूमि पर स्प्रे करते जाना है आंतर फसल पर भी करना है उसी समय भूमि पर भी करना एक साथ दोनों हो सकता है कि जब छिड़काव करेंगे बाद में बताऊंगा मैं कैसे छिड़काव करना है जो हम इंटर क्रॉप लेंगे उन फसल पर छिड़कना है उसके साथ साथ वो कहां डालना है छेड़ते समय भूमि पर भी छिड़काव करना है दोनों एक साथ होके ये भी एक तरीका है बहुत सारे लोग करते हैं और मैक्सिमम वो यही करते हैं ताकि भूमि को भी जो अमृत मिले और से छिड़काव भी हो एक अन्य प्रकार है कि या आपका मिर्च है टमाटर है बैंगन है गोभी है कपास है सूरजमुखी है गवार फल्ली है कैप्सिकम है जो भी हम तीन फीट चार फीट पर लगाते है। हैं लगाते ना तो क्या करना है एक एक कब्जीवामूद महीने में एक बार या दो बार दो पौधों के बीच में भूमि पर डाल देना है सीधा महीने में एक बार या दो बार तुरंत भूमि शोक लेती है और बहुत ही आपको तुरंत आपको पौधों पर परिणाम मालूम पड़ता है तो स्वयं सारी विधि है उसके बारे में हम जानकारी अब लिखेंगे लिखिए लिखें। जीवामृत कैसे दे फसलों को जीवामृत तीन पद्धति से दिया जाता है फसलों को ज्वामृत तीन पद्धति से दिया जाता है एक सिंचाई के पानी के साथ सिंचाई के पानी के साथ दो सीधा भूमि के सतह पर डालना है सीधा भूमि के सतह पर डालना है और तीसरा आखिरी प्रकार खड़ी फसल पर छिड़काव खड़ी फसल पर छिड़काव करना है गन्ने के पौधों को या किसी भी फसल को बारिश काल में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जीवामृत देने से ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जीवामृत देने से अधिकाधिक लाभ होता है अधिकाधिक लाभ होता है क्योंकि मृत के माध्यम से हम भूमि में क्योंकि जीवामृत के माध्यम से हम भूमि में मेंोट सूक्ष्म जीवाणु प्रक्षेपित करते हैं डालते हैं अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणु भूमि में छोड़ते हैं भूमि में छोड़ते हैं प्रक्षेपित करते हैं इनकी गतिविधिया इनकी गतिविधियां सूरज के दक्षिणायन पथ के शुरुआती के काल में सूरज के दक्षिणायन पथ के शुरू के काल में हाँ पथ मार्ग शुरू काल में बहुत तेज गति से होती है गतिविधियां बहुत तेज गति से होती है सूरज का दक्षिणायन भ्रमण काल सूरज का दक्षिणायन भ्रमण काल दक्षिणायन भ्रमण काल भ्रमण काल माने चलने का काल 21 जून ट्वेंटी जून 21 जून 21 जून, 21 जून, 21 जून, 21 जून से लेकर बीस दिसंबर तक होता है दिसंबर 21 जून से लेकर 20 दिसंबर तक होता है और यही काल यही काल नृत्य और ईशान्य दोनों मानसून का है यही काल नैत्य मानसून नैत्य नैत्य माने दक्षिण पश्चिम मानसून नैत्य और ईशान्य दोनों मानसून का काल है ये बारिश का काल है जीवाणु की सर्वोत्तम गतिविधियों के लिए युवाणों की सर्वोत्तम गतिविधियों के लिए सर्वोत्तम गतिविधियों के लिए दिन का तापमान दिन का तापमान चौबीस से बत्तीस अवश्य होना चाहिए दिन का तापमान चौबीस से लेकर बत्तीस अवश्य होना चाहिए और हवा में नमी नब्बे प्रतिशत के आसपास होनी चाहिए और हवा में नमी 90 प्रतिशत के आसपास होनी चाहिए उसी तरह इस काल में, उसी तरह इस काल में सूरज के रोशनी की प्रखरता स के रोशनी की तीव्रता तीव्रता बोलते प्रखरता बोलते आप तीव्रता चार हजार से लेकर छ हजार चार हजार सिक्स थाउजेंड फोर थाउजेंड टू सिक्स थाउजेंड चार हजार से लेकर छ हजार फूट कैंडल फूट कैंडल फुट फुट कहने फिट फिट कैंडल होना चाहिए मतलब मतलब है धूप छाव चाहिए क्या चाहिए धूप छाव चाहिए ये धूप कौन देता है मेघ देते हैं ये धूप छाव का खेल कौन देता है बादल देते और यही स्थिति बारिश काल की होती है देखिए यही आदर्श स्थिति बारिश काल में उपलब्ध होती है यही आदर्श स्थिति बारिश काल में उपलब्ध होती है द इंटेंसिटी ऑफ द सोलर लाइट 4,000 थाउजेंड टू सिक्स थाउजेंड फूट कैंडल इट इज द बेस्ट इंटेंसिटी होती है इसलिए इसलिए इसलिए बारिश काल में इसलिए बारिश काल में जितनी ज्यादा मात्रा में जीवामृत हम देते हैं बारिश काल में जितनी ज्यादा मात्रा में जीवामृत देते हैं उतना अधिक लाभ हमें मिलता है प्रति एकड़ कम से कम 200 लीटर जीवामृत प्रति एकड़ कम से कम 200 सौ मीटर जीवामृत महीने में एक बार डालना है महीने में एक बार डालना है लेकिन अगर हमारे पास लेकिन अगर हमारे पास जीवामृत की अधिकतम उपलब्ध उपलब्धि होती है जीवामृत की अधिकतम उपलब्धि होती है अधिकतम उपलब्ध होती है मैंने में दो बार या तीन बार भी डाल सकते मैंने में दो बार या तीन बार भी डाल सकते अधिकश फलम मैंने में दो बार या तीन बार भी डाल सकते हमारे हमारे हाउट से जो नाली बाहर निकलती है हाउट बोलते ना क्या बोलते हैं आप हउदी हउदी हाउदी से जो नाली बाहर निकलती है हउदी से जो नाली बाहर निकलती है उस नाली के किनारे उस नाली के किनारे लकड़ी के ती पाई पर टीपाई बोलते क्या बोलते हैं उसको हा लकड़ी के तीपाई पर 200 लीटर का ड्राम रख दे लकड़ी के ती पाई पर 200 लीटर वाला ड्राम रख दे ड्राम बोलते क्या बैरल ड्राम रख दे उसको तलट्टी में छेद करके उसको तलट्टी में बटम में छेद करके एक लंबा प्लास्टिक की पाइप डाल दे और उसको टोटी लगा दे उसको टोटी लगा दे ड्राम इस तरह रखना है ताकि ड्राम इस तरह रखना है ताकि टोटी नाली के मजदार में आएगी कहाँ आएगी टोटी नाली में कहा आएगी मजदार में आएगी मजदार में आएगी जुआमूत उसमें तैयार करना है जुआमृत तैयार करना है और कपड़े से छानकर इस ड्राम में डाल देना है जुआमूत तैयार करना है और कपड़े से छानकर इस ड्राम में डाल देना है बहुत गर्मी हो रही है ना पंखा चलाना चाहिए आ गया पंखा आ गया आ गया आ गया पंखा आ गया ठीक है थीके? हाँ जैसे ही ट्यूबवेल -Well की मोटर चालू होती है जैसे ही हमारा सब मत्सिकल पंप चालू होता है क्या बोलते हैं उसको आप नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं नलकूप का मोटर चालू होती है मोटर ये भी हिंदी नहीं है ठीक है और और हमी में से नाली में पानी बढ़ने लगता है और में से नाली में पानी बनने लगता है उस समय कॉक थोड़ा घुमाइए उस समय कॉक थोड़ा घुमाइए ताकि बुनबुन जुआमृत बहते पानी में ऑटोमेटिक गिरता जाए अपने आप गिरता जाएगा ताकि बुंद बुंद जुआमु ऑटोमेटिक बहते पानी में गिरता जाएगा अपने आप गिरता जाएगा दूसरी विधि से दूसरी विधि से भी हम जीवामृत दे सकते हैं एकड़ में फसल की जितनी कतारें आती हैं, एक एकड़ में फसल की जितनी कतारें आती हैं, एक एक कतारे है, जैसे गन्ना है उस संख्या में 200 लीटर को भाग लेना है भाग लेना है बोलते हैं ना भगाकर उस संख्या ने 200 लीटर को भाग लेना है है ना अब जो आंका आएगा उतना ही लीटर जीवामृत नाली में डाल देना है सीधा बहते पानी में जो आंका आएगा उतना ही लीटर जीवामृत बहते पानी में हाथ से डाल देना है एक बकेट में पानी ले जुआ मिट्ट लेना है एक हाथ से क्या लेना है मक्का लेना है और बहते पानी में डाल देना हाथों से यह भी एक तरीका है लिखे गन्ने के व्यतिरिक्त गन्ने के व्यतिरिक्त हाँ अतिरिक्त शिवाय बजाय बहुत सारे शब्द है और क्या बोलते हैं खड़ी बूढ़ी में अलावा अलावा बलावा ठीक है हाँ अतिरिक्त मिर्च मिर्च टमाटर मिर्च टमाटर बैंगन गोभी मिर्च, टमाटर, बैंगन गोभी भिंडी कपास, कपास, सूरजमुखी अथवा अन्य ऐसी फसलें जो अथवा अन्य ऐसी फसलें जिनकी दो कतारों के बीच अन्य ऐसी फसलें जिनके दो कतारों के बीच और दो पौधों के बीच में दो से लेकर चार फीट अंतर रखा जाता है दो से लेकर चार फीट अंतर रखा जाता है इन फसलों में इन फसलों में एक एक कप जीवामृत एक, एक कप जीवामृत महीने में एक बार या दो बार महीने में एक बार या दो बार दो पौधों के बीच में दो पौधों के बीच में भूमि के सतह पर डाल देना है भूमि के सतह पर डाल देना है भूमि नो पानी नहीं मिलाना है सीधा जीवाणु डालना है लिखिए पानी नहीं मिलाना है पानी नहीं मिलाना है सीधा जीवा में डालना है भूमि तुरंत सोख लेती है भूमि उसे तुरंत सोख लेती है और बढ़िया लाभ मिलता है बढ़िया लाभ मिलता है इसके साथ साथ स्प्रे पंप से हम जुआमृत स्प्रे पंप से हम जुआमृत स्प्रे पंप को क्या कहते आप तो हिंदी में क्या कहते छिड़काव का यंत्र छिड़काव यंत्र के द्वारा सीधा भूमि पर छिड़क सकते हैं जीवामृत जीवामृत जिवांगु सीधा भूमि पर छिड़क सकते हैं। ये भी बहुत असरदार उपाय है जीवामृत देने का सीधा भूमि पर छिड़क सकते हैं ये भी बहुत ही बढ़िया असरदार उपाय होता है भूमि के सतह पर साथ में फसल पर भी साथ में फसल पर भी दोनों काम एक साथ होते हैं इस विधि में इस विधि में फसल पर जीवामृत छिड़कते छिड़कते फसल पर जीवामृत छिड़कते छिड़कते उसी समय छिड़काव यंत्र की डंडी छिड़काव यंत्र की डंडी स्प्रे पंप की डंडी पौधों के नीचे भूमि पर घोस कर हम भूमि पर छिड़काव कर सकते नीचे डंडी लगा भूमि पर छिड़काव कर सकते उसी समय ऊपर किया एक हाथ मार दिया और ऊपर चला हाँ? भूमि के सतह पर जड़ तो अंदर है ये बहुत ही सरल तरीका है ये बहुत ही सरल तरीका है एक साथ दोनों काम करने का छिड़काव भी होता है और भूमि को भी देते हैं मुझे लगता है ठाकुर साहब ठाकुर धर्मोपाल जी हैं अच्छा आ? नहीं बताते हो आगे है आगे आगे है आ, गोपाल जी गोपाल जी गए हैं ठीक है नहीं मुझे लगता है कि यहाँ छा हुआ है ना? अगर ये थोड़ा उधल किसका देते तो सबके लिए अच्छा होता नहीं ये हो रहा है ना दोनों हाथ इसमें लग गए लिखेंगे कैसे ठीक है हाँ ठीक है